रास्टी ये शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत के केंद्री ये शैक्षिक प्राउद्योगी की संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा दो के चात्रों के लिए कारिक्रम भूखा अम्रूद बूका अमरूद एक थी ची ची चिड़िया और एक थी गुनगुन -गुन गिलहरी दोनों सहेलियां थीं हां बच्चों एक दिन ची ची ने गुनगुन -गुन से कहा चलो गुनगुन -गुन। अम्रूद के पेड़ पर चड़ कर खेलें। तो बच्चों, दोनों पहुंची अम्रूद के पेड़ के पास। और बोली। अम्रूद भाईया, क्या हम यहां खेल सकती हैं। अम्रूद ने कहा। हां हां, खेल लो, लेकिन ध्यान रहे, मेरी तेहनिया ना तूटे चिचि चिड़िया हेरॉन होकर बोली अरे अमरूद भैया तुम्हें दर्द होता है क्या और नहीं तो क्या तुम्हें दर्द होता है ना वैसे ही हम पेड़ों को भी दर्द होता है अच्छा अच्छा हम नहीं तोड़ेंगे टहनियां ऐसा कहकर बच्चों दोनों खेलने लगी हैं और कुछ देर के बाद उन्हें भूख लगी हम गुनगुन बोली अमरूद भैया क्या हम तुम्हारे अमरूद खा लें यह सुनकर बच्चों अमरूद ने कहा मैं अभी भूखा हूं तुम पहले मेरे लिए भोजन लाओ यानी मेरे आहार का इंतजाम करो हैरान होकर चिंजी ने पूछा अरे तुम खाना भी खाते हो तो अमरूद बोला इसमें हैवान होने की क्या बात है खाना तो सभी को चाहिए खाना खाकर ही तो हम बढ़ते हैं तुम भी तो पहले छोटी नन्ही मुन्नी थी तुम्हारी अम्मा तुम दाना ला ला कर खिलाती थी तभी तो तुम बड़ी हुई और चलने उड़ने लगी यह सुन बच्चों चींची ने कहा लेकिन तुम्हारे लिए खाना कौन लाता है गुनगुन -गुन बोली और भला तुम खाते क्या हो हमें बताओ तो झटपट तुम्हारे लिए ले आए खाना अमरूद ने कहा बच्चों मैं तो मिट्टी से अपना आहार यानी खाना लेता हूं जब जमीन में पानी डाला जाता है ना तो मेरी जड़ें उस पानी को पीती हैं तने उस पानी को पहुंचा देते हैं पत्तियों तक पत्तियां सूरज की रोशनी की सहायता से बनाती हैं खाना मेरा आहार गुनगुन ने पूछा अरे भाई प्रकाश यानी रोशनी से कैसे बनता है तुम्हारा खाना अमरूद का वृक्ष बोला जैसे मुन्नी की अम्मा अंगीठी में खाना बनाती है ना वैसे ही सूर्य का प्रकाश है हमारी अंगीठी उसी की मदद से पत्तियां मेरा आहार बनाती हैं और इसके अलावा जैसे तुम सांस लेती हो ना मुझे भी चाहिए हवा सांस लेने के लिए तो बच्चों चीची यह सुनकर बोली लेकिन अमरूद भैया हमें तो सूर्य के प्रकाश से खाना बनाना आता ही नहीं हम तुम्हारा आहार कैसे बनाएं गुनगुन ने पूछा और शुद्ध वायु कहां से लाएं यह सुनकर बच्चों पास में खड़ा दूसरा अमृत का पेड़ गाने लगा सुनो सुनो ऐ चिड़िया रानी सुनो सुनो ऐ चिड़िया रानी चिड़िया L'hadi rani, Chidhyar gilheri rani, S'unosu, s'unosu, eh, chidhyarani. Shuddh vayu leta ho, Shuddh vayu leta ho, Main bhikhana khata ho, Main bhikhana khata ho, Sò main kaisi, tum sòu-chogui mai cais he, Tum sòu-chogui mai cais he, Apna aahar banata ho, Sunu, sunu, Ai chidriya raani. Jav menti mei paani đalou, Jav menti mei paani đalou. Tane khush ho jate hai, तने खुश उदाते है तने जड़ों से पीकर पानी तने जड़ों से पीकर पानी पत्ती तक पहुंचाते है सुनो सुनो ऐ बत्तरे ने बड़े प्यार से बत्तरे ने बड़े प्यार से खाना रोज बनाती है खाना रोज बनाती है सूरज के प्रकाश से वो तो सूरज के प्रकाश से वो तो वे आहार बनाते हैं सुनो सुनो ऐ, चिड़िया रानी शुद्ध वायु है चारों ओर शुद्ध वायु है चारों ओर सूरज का प्रकाश भी मिलता सूरज का प्रकाश भी मिलता तब मेरा हार बनेगा तब मेरा हार बनेगा पानी जब इस जड़ में डलता सुनो सुनो ऐ चिड़िया रानी चिड़ियार गिलहरी रानी सुनो सुनो ऐ चिड़िया रानी चिड़ियार गिलहरी रानी सुनो सुनो पेड़ की यह बात सुनते ही चींची खुश होकर बोली अरे यह तो बड़ी आसान बात है गजु हाथी तो हमारा दोस्त है दोस्त अभी लेकर आते हैं उसकी सूंड में भर कर पानी तो बच्चो जट दोनों पहुंचीं गजु हाथी के पास उनकी बात सुन गजु ने अपनी सूंड में धेर सारा पानी भरा फिर वह तीनों चल पड़ें अमरूद के पेड की ओर � अमृत के पेड़ की जड़ में गज्जू ने सारा पानी उंडेल दिया ढेर सारा पानी बस जड़ों ने पानी ऊपर खींचा तनों ने पत्ती तक पहुंचाया सूर्य के प्रकाश की मदद से पत्तियों ने पेड़ का आहार बनाया अमरूद का पेड़ अब भूखा ना रहा और बोला आओ आओ तुम भी अपनी भूख मिटाओ लो यह अमरूद खा खा चीची चिड़िया गुनगुन गिलहरी और गज्जू हाथी ने मिलकर बच्चों खूब मीठे मीठे अमरूद खाए रोज सुबह उठ मुनिया रानी देर देर तक रोती थी दूध न पीती न कुछ खाती इसीलिए न बढ़ती थी मुनिया रानी रोती थी मुनिया रानी रोती थी अम्मा ने उसको समझाया नन्ही चिड़िया को दिखलाया जिसके अम्मा दाना चुग-चुग लाती खाना ये बतलाया नन्ने चिड़िया चुगती थी चीची दाना चुगती थी चिड़िया झटपट बड़े हुए पैरों से वो खड़े हुए कुछ ही दिन में पंख पसारे पड़े दिखाए उड़े हुई नन्ने चिड़िया बढ़ती थी आसमान में उड़ती थी अब मुनियाराने भी झटपट खाना अपना खाती है झटपट लेकर एक गिलास या दूध सणप कर जाती है अब मुनिया रानी ना रोती खाना खाती हंसती गाती जल्द बड़ी होगी मुनिया तो बस्ता नया मंगाएगी उसमें भर कर ढेर किताबें पढ़ने को वो जाएगी अब मुनिया पढ़ जाएगी गीत खुशी के गाएगी तो बच्चों कहानी खत्म पैसा हज़म ये कारिक्रम रेडियो प्रायोगिक परियोजना के अंतरगत रास्टी ये शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत की केंडरी ये शेक्षिक प्राउद्योगी की संस्थान द्वारा तैयार किये गए। गे, गे.